हरि श्री राधा गिरी बिहारी देव श्रो श्री हरि

श्री भावदास महाराज कि जय जय गोपाल जय जय

गोविंद जय जय गोपाल जय साराम भज गोविंद जय जय साराम सीखो गोविंद जय जय गोविंद

Al je je, o je je, o al je je, kaaramati ko je je, yaaramati ko je je, o je je, o al je je.

श्री न <Tils>

भागदेखूंगा जुगारों जैन प्राशम्मों सत्यवती गुरैया दंडों प्यासों ऐसे आस की भावना कर वापस में ममता की रक्तवती विश्वास रगार नवलक्षण लक्षण पापुष्टि कुशनाम चावुंगाराम चरणाम नमाज कर कुर्दी ऐसे आपने आप रोबत को हम सारा उनको भी तसे हरे उपादेता

वंदे श्रीचुपुरक्षणा

नारायण नमस्कार नारायण चिंगुना मुक्तम बेबी सरसुतियास अपराधों जेंटी रेट बने रूष्टियों रूष्टियों पर कब्जा नष्ट करने शांत नष्ट श्री दावा श्री पदांत सागर ललकाश्चिप शारांडिश चौर उल्लाल्वल्लाल्वलमा धर्मल्लो पांडव नौ समन्विमान भारी रेणु हलिश कोण रस्ता

हे श्री सनातन प्रभु करों अंग्राजे एवं दुर्गंध जनरिक दयामुखों एवं तिम्बों सुमतिये रघुनाथ के रास्तों श्री जी उन्हें और मंगल में तेरे दयामंत्रा तुलसी कालों में अतिरंगत्व में बनाने चलो पुराण दुण पाशुन्मिर्तो अत्यंत संविधी पुरुषों की बुलशुद्धनावन में हरि लाल जी

परमंडल श्री भावना सार के निवासी श्री सिद्ध कृष्णदास बार जो कई दिनों तक श्री प्रिया जी के रूप में ढूंढते हुए

मानसिक रूपा में तो जी कर दे करके तो साक्षा दे। और साक्षात दर्शन करके जो लीला का दर्शन कर रहे हैं उसी के अनुरूप चिंतन करते हुए अष्टयान लीला उस अष्टकालीन जो लीला सुनला सुनाने के बाद

के भाग को जिन्होंने दुछ के उस भाग को कृपा करके विशेष रूप से अपने शिष्यों को उपदेश दिया और उपासना विलास स्मरण की पद्धति उसको जिन्होंने प्रकाशित किया एक सौ छत्तीसवा श्लोक है शायद कृष्णो कांतम विश्वान जाया

मुखम भीत बिलोर नेत्रम मुखोल कृष्ण का

श्री नंदि के श्री मुख का दर्शन किया पश्चन प्रियाजु का मुख परम शुदाय और भीत बिरोल नेत्र और ये विचार करके कहीं इस समय

जगाड़ नहीं हो जाए ब्रिज में जागरण हो गया तो सब पूछेंगे राधिका का है राधिका का है इसे भयभीत होकर के भी मैं विराजमान लोग भय से भयभीत होकर के भी श्री विश्वास ने विराजमान तो श्री कृष्ण ने विश्व जाके भय से चंचल नेत्र वाले श्रीमुक्ता दर्शन किया

भयभीत होकर के नीलम सुचीम दयता निचोलम श्रीजी के नीलांबर को को उसको जल्दी से आपने अपना वस्तु समझ करके अपना पीतांबर समझ करके ओढ़ लिया तो युवन के वस्त्र परिवर्तन हो गई है त्याग जी का नीलांबर श्याम सुंदर ने ओढ़ लिया है श्याम सुंदर के

को श्री ले गया नीलमी का जो निचोल प्रियाजी का जो वस्त्र है वो उसको स्वतंत्र आपने अपने तल से ग्रहण किया तो उत्तिष्ठा

शीघ्रता से बिलंग परस्पर बदल करके जल्दी जल्दी में पहनी। आगे कह रहे हैं परिवर्तित संयाम अर्थ के तौर परस्पर का

परिवर्तित संज्ञानों जिन्होंने अपने संव्यान माने ऊपर से ओढ़ने के जो वस्त्र है उनको परिवर्तित माने बदल दिया है शास्त्र में जहां श्रीमद भागवत में स्त्रियों के धर्म का उल्लेख किया गया वहां पर उस समय की जो संस्कृति है और संस्कृति के अनुसार

ये क्या गया कि स्त्री का ये धर्म है कि वह बिना घर के बाहर तो पहले एक परंपरा रही होगी उस समय कई सामाजिक स्वीकृति रही होगी कि उस समय कोई उत्तरीय वस्तु ओढ़ करके ही ना असंभीता माने अपने मत्स्य को ढाके हुए या बिना ओढ़े हुए

संबित ओढ़नी के बिना घर के बाहर नहीं निकले और पुरानी जो मातागण थे उनका अभी भी अभी कभी कभी कहीं कहीं निकता है सोहा अब तो वो समाप्त हो गए वे ओड़ करके ही घर के बाहर घर के बाहर निकलेंगे तो ओढ़नी जरूर कोई उत्तरी वस्त्र जरूर तो परिवर्तित संज्ञान तो यदि संज्ञान माने ओढ़ी के जो वस्त्र है वो

परिवर्तित हो गए हैं मिथस्तम अर्थ दोनों ही संकेत हैं कि कहीं कोई हमको देख नहीं है इसके लिए दोनों की दोनों संकेत शंकित है मित्र तो मिथाम परस्पर शंकेत एक दूसरे को देख रहे हैं और परस्पर उनके बस बदल रहे हैं और शंकेत भी शंकित है परस्पर कराल

एक दूसरे के हाथ को पकड़ रखा है और मेरे काम निर्घा का है उस समय श्री श्रीलाल अब मंदिर मंदिर से को छोड़ा इतनी देर में अब निकले तो परवर्ती समय में वो और बदल करके मिथम के पास पर शंकित तो हो करके

परस्पर करालू दो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए मेला जहां से दोनों के दोनों बोल वर्णन कर रहे हैं कि राधा पाण सभ्य सभ्यम सभ्य पालो बुद्ध पेलो कृष्ण रेरे कुंजान निबर विद्युत माला कि राधा पाणी सभ्य

श्याम सुंदर ने श्री विष्णी के श्री हस्त को अपने बाएं हाथ से पका रखा है सामान्यतः बाई विराजमान होती है। तो बाएं हाथ की ओर से तो श्री प्रिया जी के श्री हस्त को पकड़ रखा है श्याम सुंदर ने और असम्य मानव कृष्ण असम्य मान्य दायना जो हाथ है उसमें

कृष्ण ने बेणु ले रखी है एक हाथ से प्रिया जी का हाथ पकड़े बहुत हाथ से एक हाथ में बेणूल ले जाए श्री कृष्ण मंदिर से बाहर पधारते हुए जब कैसे शोभित हो रहे हैं बोले विद्युत माला सृष्टान जैसे विद्युत माला

उसे आश्लेष किया हुआ बादल विद्युत माला बिजली के द्वारा आलिंगित जैसे बादल हो इस प्रकार श्री श्याम सुंदर आप श्री प्रिया वे श्याम भयभीत होकर के श्याम सुंदर से सफी ही जा रही हैं ऐसी श्री प्रिया उनसे आश्लिष्ट होकर के श्री श्याम सुंदर उस समय निकले

विद्युत माला अंभोद माने बाद, बादल के समान है आश्लिष्ट माने जैसे विद्युत माला से शोभित बादल हईम भंडार मेना स्वर्ण दंडम दधाना काशन सुदर्शन घुसुर

विचि का मतरा सा इतं सक्ष निर्य पूजी क्रियाजी के सासा क्रियाजी की रक्षा करती हुई

सब सेवा की सामग्री सेवा की सोच अपने हाथ में सारी गोपियों ने ले रखी है जितनी भी मंजरी का उन सबों ने सेवा की सामग्री अपने हाथ में ले रखी है हरिमन एका, एक दासी ने सोने के भंडार मानी झारी को जल के पात्र को अपने हाथ में ले रखा है

माने सोने की ढंगार में झाड़ी उस झाड़ी को एक ने अपने हाथ में ले रखा है जल के पात्र को ले रखा है जिसमें द्वार है प्रोटी लगी हुई ऐसी एक को अपने हाथ में ले रखा। तो दूसरी किसी मंजिली ने पंखा अपने हाथ में ले रखा है स्वर्ण बहाना

कोई छड़ी रात करके सोने की छड़ी लेकर के कोई सामने आगे आकर चल रही है स्वर्ण दंडन तथा कोई छड़ी तांग बन करके वो चल रही है स्वर्ण लेकर काप्य दर्शन किसी ने आदर्श बड़ा सुंदर जो दर्पण है वो दर्पण ले रखा है तो और दर्पण लेकर के कोई चल रही काप्य दर्शन

सुदर्शन दर्पण भी बड़ा कलात्मक है कलात्मक दर्शन दर्पण उसको हाथ में लेकर के दू चल रही घुसण मलयज आमात्र किसी ने घुसण मलयज बने घिससे हुए चंदन का मलेज, बने मले चंदन का कटोरा उसको अपने हाथ में ले रखा है

घुसुल मल्यज आमात्र आमाक उसके डिब्बे चंदन के डिब्बे को अपने हाथ में लिए रखा विचित्र चंदन का वो डिब्बा भी बड़ा अद्भुत है बड़ा कलात्मक है विचित्र आश्चर्य को उत्पन्न करने वाला आकर्षक वो सुंदर घुसुल मलियज का आमात्र है माने कटोरा डिब्बा

डब्बा दिव्या, डब्बा चंदनता उसको ले रखे काम्बुल पात्र किसी मंजरी ने पांबुल का पात्र पानदान उनको ले रखा है जिसमें एक को लगे हुए पान रखे हैं बधे हुए बीड़ वहीं

छोटी जोड़ छोटी उसके ही डिब्बों में सुंदर कटोरा में जहा सुंदर भी हुई किलोरी जहा सुंदर कथा की गोली और चूना और अन्य मेवा इत्यादि वे गुलगर्दी बेवा वो भी जिसमें अलग अलग रखी हुई है

पांदान। तो तो पांदान जो है वो पांडान ले तो लेकर कई खाने हैं और खानों में अलग-अलग जो पान लगाने की खन है वो पान लगाने की सामग्री इत्यादि को रखी हुई तो काचिन पात्र किसी ने पान का पात्र पांडान

उस तो पांडान को ले रखा है मणिचंद्र सारिका, जो श्री मंदिर ठाकुर जी के जहां पांडान पान का विवाह आता है वहां पर पान के बीवे में सामान्यतः केवल चूना लगा करके और उसके साथ में खिलोरी

सुंदर कि इन सबों को भरकर के उसका पीड़ा बना करके और तो उसमें ही अलग से कथा की गोली रख दिया बी का है कथा उसकी गोली बना करके उसमें कथा उसमें पान में नहीं लगाते बल्कि तो उसकी गोली शिना जी में भी जैसे अभी भी कहीं पान आता है या श्री कुंडी में वहां पर भी पान आता है

तो वहां पर वो अलग से पान जो है वो अलग से पान उनकी कथा की गोली शिवनाथ जी को अलग से उसमें रख ली तो काचित ताम्ब पात्र ताम्बुल पात्र को रखा होता है मणिचित मकुरा किसी ने मणि से सुंदर चर्चित सारे काम पंचम स्थान सारे काम को ले रखा है

मैना का पिंजरा लेकर के कोई चल नहीं है कोई मैना का पिंजरा लेकर के चल नहीं हैदय हाँ। होकर के हाथ निर्युन कुंज के हाथ कुंज के कुंज से लौट करके अपने भाव में पड़ श्री प्रिया जी का जिसमें

रास में अभिसार होता है उस समय भी एक पूरा प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से चलती है। आगे आगे मार्ग बताती हुई श्री बिंदा जी चलेंगे बिंदा जी के कुछ पीछे श्री नानी मुखी जी रहेंगे नानी मुखी जी के पीछे श्री राधा रानी के कुछ आगे बगल में

श्री ललता और विशाखा ये दोनों रहेंगे चलते समय श्री ललताजी श्री प्रिया जी जो हैं, श्री विशाखा जी वो श्री प्रिया जी के आप दाहिनी ओर और, और श्री ललता बाई ओर ऐसे विराजमान

और विशाखा के कुछ बगल में फिर खा जी, जी और उनके पीछे, पीछे राज के पास में फिर वहां चलेंगे श्री रंगदेवी जी और सुदेवी जी उनके पीछे

मध्यान जिला में हाथ में सूर्य पूजा की थाल को लेकर तो के, के समय और रात्रि के के समय श्री पूजा की थाली रही रात्रि के अवसार में तो उस समय श्री रूप मंजिरी जी उनके हाथ में चमट श्री प्रिया जी के ऊपर चमट रखी ऐसे

बीच में श्री राधा रानी उनके पास में एक घेरा में चारों चार सखी और चार तो उन चार सखियों से कुछ बिखरे हुए घेरा में चार सखी और आगे के आगे दो सखी चलेंगे मार्ग करती हुई पीछे चलेंगी श्री रूप मंजिल रूप मंजिल जी के पीछे फिर परापर गुरमिली चलेंगे फिर तो परापर गुरु मंजिली जी के बाद में

परम गुलजिरी जी और गुल मंजिल और गुर्मन्जिरी के साथ में नवदासी जो है तो नवदासी भी पीछे पीछे इस तरह से ऐसी आती है राज है है है तो पूरे जो है वो भी पूरे एक प्रोटोकॉल के साथ में फिर निकलता है एक राजकीय जो सम्मान और विधि है उसके अनुसार निकलता है तो वो ही यहाँ पर निर्फल कर

हे मम हेमम शिंगारेगा एक सखी ने सोने की छादी ले रखी है किसी किसी ने ने ले रखा है है सोने की जो है, उसको बनकर के कोई गोपी आगे चल रही है स्वर्ण दराना तापी आदर्शन सुदर्शन किसी ने सुंदर दर्पण ले रखा है घुसण मले

किसी ने घिसे हुए चंदन के चंदन दान को चंदन के कटोरा को तो ले रखा है। लेकर चमत्कार कटोरा है उसको काचित तांबूल पात्रम किसी ने पांडान ग्रहण कर रखा है मणिचितम अपरा जो मणियों से जला हुआ है अपरा सारे काम पंजर स्थान एक सखी

में सोने के पिजड़े में सुंदर सारे का मैना उस मैना का पिजड़ा लेकर के आगे चल रही है सक्षक कियत्या, इस प्रकार कुछ सखीगण हृदय हृदया कुे हाथ कुंज से उस समय श्री राधा के साथ में निकली है कियत्य माने कुछ निर्यु माने कुछ निकली है

पुण्जिगे से मेरी नहीं, मेरी हो। पुण्जिगे से नहीं हो कांत सकांचनम दूर सुद्रपर्म सत्ता कुचकुटमलोपम कुंजा गृही मृदा मृदु

कांत सकांचना। किसी छ ने माने का बना हुआ है इंद्रकांत मणि नीलम नीलम का बना हुआ तो महेंद्र कांत छदनम नीलम का जिसके ऊपर ढक्का में है ऐसे सकांचनम सोने के औत जो

हाथी दांत का बना हुआ है हाथी दांत का जो बना हुआ है संदूर समुद्र का सिंधौा लेकर के चल रही है सिंदूर का जो पात्र है सिंधौा उस सिंधौा को लेकर के एक रूपी आगे चल रही है एक मंजिली आप में सिंधौड़ा लेकर के जो हाथी दांत का बना हुआ है जिसका ढक्कन नीलम का है सिंदूर जिसमें भरा हुआ है

ऐसे समग्र ऐसे सिंधौड़ा को लेकर के एक चलने आप सत्ता कुछ जो परम सुंदर, कुछ कली के समान जिसका आकार है माने वो जो सिंधौड़ा है वो सिंधौ का आकार भी सुंदर कमल की कली के समान शोभा प्राप्त हो है

तो कुछ कुटमल के समान सत्ता जिसकी जिसका आकार मान्य आकार जिसका आकार कुछ कुटमल के समान कमल की कली के समान कुंजा गरीब पा मृ का मनुष्य ये सखीगण कुंज से लेकर के उस समय चल उस समय कुंज से इन सारे

तो सिंदूर के पात्र लेकर के रंगरोटा संग में लेकर के ये हैं एक किसी गोपी ने उनको ले आश्लेष रखिन्न गुणात्म हसक मंचयन मुदा विचित काचित चले स्वटांचल पुंज के हाथी

समय तो तो एक दूसरे को परस्पर वैभव प्रदान करते हुए विराजमान है उस समय वैभव प्रदान करते समय श्री उलझे हुए श्री प्रिया जी के

मोतियों की लड़ उनके मोती नुक मंदिर में बिखरे हुए हैं तो आश्लेष संचय आलिंगन के समय संचित कूट गए हैं माने जिसकी टोरी जिसके धागे कूट गए हैं ऐसी स्थिति में परिच्युत बिखरे हुए हार लसक हार से लसनमंद चमकीले मौतिक संचयन होता जो मोती

मृकुंज मंदिर में बिखरे हुए मृतकुंज में उनको श्री वृंदा जी ने चुना और चुनाओ को चुन करके उन को कभी बांटती हुई भी बचे हुए जो मोती है उनको विचित्र है चुन करके बीन करके स्व पटान चले ग्रह किसी गोपी ने मान चित्राजी ने अपने वस्त्र के छोर में

कस करके बांध, 100 देती, अपने में में उनको छोड़ में अच्छी, अच्छी, अच्छी तरह से लिया, और कोई एक गोपी वह कुंज घर से बाहर निकली है उस तो समय एक मंजरी वो एक मंजरी एक सखी कुंज से बाहर निकली श्री

चित्र जी की लीला का जो है की लीला के का वर्णन कर उस समय श्री रथ मंजिरी जी ने ताट के जो

कुंडल का है कुंडल। के कुंडन केल में दुर्भ्रष्ट जो विलास के समय कहीं गिर गया ऐसे केल भ्रष्ट, केल में बिखरे हुए उस ताटंक को तलपात आधार इन्होंने तल्प से लिया शैया से

उस कुंडल को उठाया शीघ्रता से उठाया और निर्गत करने और उस समय अपनी स्वामी कुंड के कान में चुपके से उस कुंडल को श्री के कान में धारण करा राजनी में उस समय श्री रनमी ने धारण करा

धारण अब जी करापंजरी उपाध्याय रूप मंजिली प्रिय नर्म सखी सी निर्गत दत्त तल्प प्रांत से ऊपर से ही श्री प्रिया की कंची

वो उसको इन्होंने ग्रहण किया अंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं पंचकंच जो बहल वस्त्र है उस बहर वस्त्र को श्री रूप जी उन्होंने ग्रहण किया ऊपर की जो कोटी है उस कोटी को इन्होंने ग्रहण किया है रूपमंजली जी और प्रिय नामू सखी

सक्षम तो श्री श्री श्री जी हैं राधिका राधिका को को लाकर के करा दिया है बाहर करके चलते चलते श्री श्रीप्रिया उनको सुंदर कोटी उसको धारण करा दिया है कोट उत, जो कोट कोटी है उसको भी धारण करा दिया है कंची को धारण

से निकल, करके निकल को राधिकाजी राधिका को निर्गत्य नून चुपचाप उस समय शिव धारण अब करायांजिली जी उन्होंने पीक दान दिया

ओकाल ओकाल जो है उसको ओकाल ग्रहण किया है दास का ग्रहण किया, तामुल और ताद्थ ताद्थ ताद्थ जो। दान में से ही लाल के अर्ध तामुल को जितनी भी सखी गण है उन सखी गणों को बाटती हुई जितनी भी अन्द मंजरी गण उनको महाप्रसाद बाटती हुई ये

तामुल तामुल को ये ये हुई, बाहर निकली, अब मंजुलाली शोभान कर रहे हैं कि मंजुलाली तयोर अंता चुत माल्यांक ले

छी जी ने तो तो श्री इनके श्री अंग से हुई। माले और अन्य माने फूल की माला उसमें से फूलों को लेकर के निकाल निकाल के फूलों को बांटा माल्य मान फूल पुष्प और अन्य पर मत चंदन

इन चंदन को भी बाटा प्रसादी चंदन और प्रशादी पुष्प इनको बांटते हुए श्री मदलाल जी चल रही शैया से उस चंदन इत्यादि को इन्होंने समेता है और उस पुषादी चंदन को देती हुई सब को प्रदान करती हुई ये बाहर निकली

ऐसे सब प्रमुख जो मंदिर है जो सेवा करती हुई तो मंदिर रानी का माल्यान ले रहा, रहा श्या से लेकर के और उनको सब कुछ प्रदान करती हुई ये

बाहर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी लेकिन में रत्न मंजिली और श्री रूप मंजिली प्रभु गोस्वामी रूप मंजिली है गोण मंजिल श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी गोण मंजिल मंजिलाी जी श्री महाप्रभु जी नाम है

श्री लोग लोग लोग लोग लोग लोग तो लोग जी श्री मंदिर तो ये महाप्रमुखी लीला में भी ये पुंज के जो स्वप्न हैं वे भी महात्मुखी लीला तो विभिन्न मंजिल जो है उनके स्वंप

के बैस्यां तांग तांग दिशा। दिशा के अब सारी सखी कहीं ताना खुशी कर रही है

एक दूसरे को धक्का देती हुई इशारा करती हुई एक शाम शाम ने ने क्या शाम ने का तो उसकी वो संकेत कह रही है बिलोक के शाम श्यामचंदर को देखा आगे कि मेघांबर शीला नीले वस्त्र के, के समान बादल के समान जैसे

नील बादल होता है नील बादल होता है ऐसे नील बादल के समान अंबर माने प्रिया जी की से, जिनका तो शरीर प्रियतम। शाम का शरीर मेघ वस्त्र से पर आप पीताम्बर था और इशारा करके देख देख

सखी स्वामी ने, ने कैसा वस्त्र धारण कर रखा है होश नहीं है के वस्त्र को रखा है और के को ने है तो वो कह रही हैं पीतांबर है ताम अंगिन। अपनी सखी वैश्यम सखी को पीतांबर परवृत अंगित श्याम सुंदर के पीतांबर से

वाली देखकर श्रीअवाणी देख करके परंपरा में आनंदित हो गई है मत। आगे दे। ये भी एक सुंदर एक आश्चर्य की बात है ऐसा कहकर हसंती आगे हसी एक नई लीला होगी

ये करते हुए ये पता नहीं है कि हंसी हंसी में वहां पर बात बिखर भी जाएगी रायता भी फैल सकता है बिखर भी जाएगी पर अभी तो कह रही है आगे आनंद आएगा आनंद आएगा इसलिए एक सुंदर आश्चर्य होगा ये विचार करते हुए कह रही है हंसती, ऐसे हंसी करती हुई सक्षम कर प्रेहित मुख्या

एक दूसरे के मुंह के ऊपर हाथ रखकर के बोलना, बोलना बताना मत ऐसा कहकर के बहुत आनंद आएगा तो तर्क हिंदू मुख्या है हाथ के ऊपर मुख रख करके चार ओर सखीकरण भी चल रही हैं कि ये एक अद्भुत आश्चर्य हम प्रकट करेगी। करेंगे दिशा ऐसे एक दूसरे को दिखाती हुई

कुटिल चंद कुटिल चंचल दृष्टि से मुंह मुद्दे आश्चर्य कोई आश्चर्य प्रकट करना चाहती है सरप्राइज देना चाहती है इसलिए एक दूसरे को बतानी नहीं है और एक दूसरे के मुंह पर हाथ हाथ करके चुप रहना बोलना मत बता मत देना ऐसा कहकर के ये आंध्र

तो बिल्लो के अंकड़े आगे श्याम सुंदर जो चल हैं पीछे हैं मेघांबर शरीर श्याम सुंदर ने नीलांबर से अपने श्री को ढाक रखा है और वैश्वान पीता तो, तांगी अपनी सखी श्री राधिका को पीताम्बर से तीनों ने ढके हुए अंग वाला भी देख रखा है तो पीताम्बर से युक्त अंग वाला भी श्री राधिका को देख

हस्ती हुई। के रखकर उसे बोलने से से टोकने चारखीगढ़ है वे भी चल रही हैं ये है चंचल दृष्टि से ये सब किसान अपूर्ण रूप से आनंदित

परिहास प्रेम समीक्षित्ता शुक्रियालाल उनकी शोभा करें समीक्षितासान परिहास इन

मंदिरियों की सखियों की परहास भंगी को देख करके सखी आपस में काना फूंसी कर रही हैं, खिलखिल हंसी कर रही हैं, इनको देख करके अन्योन्य दे के अन्न फुल और एक दूसरे के ऊपर प्रफुल्लित तो नेत्र से देखती चली जा रही हैं, अन्योन्य माने एक दूसरे के ऊपर भक्त माने शिव के ऊपर अर्पित फुल्ल नेत्र

अपने को डाल रही कु ने प्रेम सुखाद उत्पन्न तो होते हुए प्रेम के सुख में ये सब श्री युग का दोनों मक्त हो रहे हैं तो हासी समीक्ष सखियों की परिहास भक्ति को समझ करके देखकर के लाल प्रिया की अभी भी नहीं समझ रही है क्यों हंसी कर रही है ये का हंस रही है

उनकी समझ में नहीं आया है प्रिया लाल की समझ में नहीं आया है विचार कर रहे हैं ये सखी ऐसे ही नहीं करती हुई आगे बढ़ती है, ऐसी होगी, होगी, तो, तो पर तो देख करके और शिव प्रियालाल को एक दूसरे के मुख के ऊपर ही अपनी दृष्टि डाल करके अपूर्प से आनंदित हो गई है सब छे

उछलते हुए प्रेम सोने चितार और आज अद्भुत तो श्रीअंग जो है वो इनके अंग चित्रित होकर के विराजमान है चित्र अर्थ पांडव जिनके श्रीअंग में अपूर्व चित्रांत

भूले जैसी हो रही है अर्थात दोनों दो के दोनों विमोहित होकर एक दूसरे की ओर देख रहे हैं पाँच जो इनकी चतुराई है वो चतुराई इस समय भूले भूले हैं ये इस समय होश नहीं आ रहा है कि अरे हमारे वस्त्र बदल गए ये होश नहीं है और चित्र दिखे तुरंग के समान ये बिराजमान है चित्र तुरंगे ऐसे ये बिराजमान

मानिए चलता अवस्था को या विमु अवस्था को प्राप्त है मूर्चित अवस्था को प्राप्त है मूर्ति अवस्था को यह प्राप्त हो गए तो चित्र अर्पित चित्र में लिखे गए के समान ये एक दूसरे को देखते देखते ही विमोहित हो रहे हैं एवं अमता ये दोनों हो गए हैं उपमा उपमान का योग है चित्र लिखे जैसे

प्राप्त हो रहे हैं बस एक जगह इनकी दृष्टि है दूसरी जगह ये इनकी दृष्टि में, तो में हो तो चित्रार्था अंगों के हो चित्र में लिखे हुए अंग बाले जैसे चार अंग होकर के चरमान को प्राप्त करके विराजमान है उपमान का

और समुदक प्रेम उछलने उनके प्रेम सुख में प्रेम के समुद्र में ये डूब रहे हैं ये उपेक्षा है। या जो है प्रेम की समुद्र ये का भी नाम उत्प्रेक्षा यानम चीनम बसन मबिलीन प्रियतलम क्षमा कांता

तो अध्यासी हर पीतम तनो चीनम स्वत परिचे स्वयं अग्ञासी भाई चलो सखीगण पहचान नहीं पर तो सखीगण नहीं कह रही है ये एक दूसरे को तो देख रहे होंगे एक दूसरे को देख करके

क्या एक दूसरे को निपटोक रहे हैं श्री प्रिया जी से कह रही है अरे मेरी से आपके पास में कैसे पहुंच गई के ऊपर श्याम सुंदर के पीताम्बर को देखकर राधारणी तो देख रही होंगी कृष्ण तो देख रहे होंगे कह सकते थे बोल प्रिय अरे मेरा पीताम्बर आपके पास में लाओ मेरा पीताम्बर मुझे

तो मान सकते थे एक दूसरे को देखकर करके तो मान सकते थे एक दूसरे को जब नहा रहे हैं तो अपने बसने को नहीं पहचान रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है तो पहचान रहे पहचान नहीं पाने का कारण है यहाँ पर कारण दिखा रहे श्री प्रिया जी की वो लीलामर

हल्का है नीले रंग का का का और नीले का रंग होने नी के कारण मिल गया है इसलिए आपको पहचानने में नहीं आ रहा है।, नीला, नीला है मेरा पीताम का

ये समझ रहे हैं ये तो मेरे श्री की कांति तो शाम सुंदर प्रिया के नीलांबर को अपने अंग की कांति समझ करके ही बस पहले हैं और भूल गए हैं कि ये किसी दूसरे का वस्त्र और श्री प्रिया भी स्वर्ण कांति वाली है इसलिए शाम सुंदर के

हल्के झीने पीताम्बर को जिस समय शिव प्रिया ने ओढ़ा उस समय शिव प्रिया को भी पता नहीं लग रहा है और प्रिया भी उस समय भूल गई है ये समझ रही है तो अंग की कांति तो पीले वस्त्र को प्रिया अपनी अंग कांति समझ रही है और नीले वस्त्र को श्याम सुंदर अपनी अंग कांति समझ रहे हैं इसलिए इनको पता नहीं है

इन दोनों की दशा कैसी है बोल जैसे पास सुंदर दृष्टान्त दे रहे हैं दृष्टान क्या है बोल जैसे कम्बन एवो सफ़ेद रंग के शंख में कोई दूध भर दे तो पता ही नहीं लगे कि दूध भरा हुआ है कि शंख का ही रंग है तो कम बन एवं पया में शंख शंख में जैसे दूध भरा हो वो पहचान में नहीं आता है

के सफेद शंख का यह रंग है कि दूध का रंग है ऐसे ही श्याम सुंदर को नील श्री अंग में वस्त्र तो अलग से पता नहीं लग रहा है और प्रियाजी को अपनी स्वर्ण कांति में स्वर्ण सप्त कांचन दौरांगी है स्वर्ण अंग कांति है तो स्वर्ण कांति में लाल जी के पिता पर का भी पहचान नहीं हो पा रही है अतः दोनों दोनों के

को नहीं पहचाना सखीगण इसलिए चुप है कि आगे कोई खेल होगा एक सरप्राइज देंगे, ये एक विस्मय होगा उस विस्मय के लिए सखीगण नहीं बता रही हैं और शिवप्रियालालोह में ऐसे डूबे हुए हैं तो वो बता रही है इसी को कह रही हैं कि घनेश्याम चीनम बसनम अभिनम प्रियतन

कि प्रियतन प्यारे के श्री अंग के ऊपर जब श्री राधिका दृष्टि डाल रही है तो उनको श्री अंग के ऊपर अपना नीलांबर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि श्री श्याम का श्री अंग श्याम घन श्याम है नीले रंग का ही श्याम सुंदर का श्रीअंग है

और वस्त्र चीनम वो वस्त्र भी अत्यंत पारदर्शी है चीन वह अत्यंत, अत्यंत अत्यंत हल्का वस्त्र तो चीनम बसनम अभिनम प्रियतन जो श्री अंग के साथ में मिलकर के एक हो रहा है अतः प्रिया को पता नहीं लग रहा है कि यह श्याम सुंदर अंग कांति है कि मेरा वस्त्र है यह पता नहीं रहा है अतः क्षमा नास

ंता कांता का श्री राधिका क्षमा माने समर्था नहीं हुई इस बात को पहचानने में श्री राधिका समर्थन नहीं हुई अपने को भी पहचानने में श्री राधिका समर्थन नहीं हुई घन रुचौ क्योंकि श्री शामचर नील मेघ की कांति वाले ही हैं धन वाले बादल मेघ की कांति वाले श्री शांत

और स्वर्ण अज्ञास हरे और अपे स्वर्ण माने अपने पीला को शांत तक इसलिए नहीं पहचान पाए जब तक स्त्रीतम वो उनके पहचाना हुआ वस्त्र है फिर भी उसको नहीं पहचान पा रहे हैं हरे अपने न पीतम पीले वस्त्र को इसलिए नहीं पहचान पा रहे हैं कि प्रिय तमाम तम लील के वो पीला रंग

श्री के ंग में ही लीन हो गया है और चीन वो इतना पाल दर्शक है वस्त्र है।, तो है इसके कारण कनक रुचि कम्बम कनक रुचि प्रिया का श्रियंग में कनक रुचि के समान है स्वर्ण की रुचि के समान है इसलिए वस्त्र पाल दर्शक होने के कारण झीना

होने के कारण नहीं दिख रहा है कैसे बोले कंबल एवं पाया जैसे तंबू माने शंख में दूध रखा हुआ नहीं दिखाई देता है और रंग में रंग बिग है ऐसे ही श्याम सुंदर के नील श्रीअंग में नीला वस्त्र लील हो गया है और प्रिया के स्वर्ण चंपक कांति श्रीअंग में

श्याम सुंदर का पीताम्बर लीन होकर के विराजमान हो गया कम्बाउ एक उपाय दृष्टान्त अलंकार का यहां किया उसको उसी प्रकार नहीं देखा जैसे शंख में रखे हुए दूध को नहीं देखा जाता जहां बिंब भाव से कोई बात हो समानता दिखाई जाए

भाव से वहां पर होता है दृष्टांत जहां बिंब पृथ्वी भाव न होकर के साक्षात समानता दिखाई जाए वहां पर होती है उपमा उपमा का ही एक प्रकार है सामने मूल अलंकार है दृष्टांत और उपमा दोनों दृष्टांत में बिंब पृथ्वी भाव होता है जबकि उपमा में बिम्ब पृथ्वी भाव न होकर के वहां समानता

सीधी सीधी समानता दिखाई तो पर का है कंबम एवं पैर जैसे जल में रखा हुआ दूध जे एक दृष्टान्त हो गया और दृश्य हो गया दाष्टान्तिक हो गया जैसे श्रीप्रिया और उनका पीलाप अंग दस्त लीला सुन मृत्यु संकुला मे

नित्य ऋण मुद्य अलता सखी उस समय श्री ललताजी सखी से बोलो लीला सुधापान पृथ्वी हमर्ष शुला नि श्री प्रियालाल इनकी लीला पान में पृथ्वी माने बाधा आ रही है

इसलिए तो श्री श्री से हैं प्रिया लाल के में अभी-अभी उत्पन्न हुई कैसा सुंदर रस का प्रवाह श्री श्रीस्पति मंदिर में चल रहा था उसका दर्शन कर रही थी पर अब उसमें बाधा आ रही है प्रिया जी को लौट करके

जावट या बरसाने जाना पड़ा है श्री लाल जी आप मंदिर तो उत्पन्न हुई थी इसलिए श्री लंता भीतर भीतर झुंझला गए लंता में झुंझला रखर तो श्रृंखला क्रोध से होकर के

निंदंती अरुण श्री लंता अरुण देवता को की निंदा करने लगी निंदंति अरुण सूर्य का साथ, साथ ही है रथ चलाने वाला अरुण उस अरुण को की निंदा करने लगी उद्यनतम क्योंकि अरुणोदय हो गया है इस समय अतः ललता सखी उस समय श्री लंता

सखी राधे राधे का से से ही उषा बल रमन राधका कैली पल युगोप्य अद्याचन दुस्ते के सखी

देख पापी व्यक्ति का जैसा स्वभाव बन जाता है उसका स्वभाव छूटता नहीं इस अभी तक पाप छूटा नहीं पाप के कारण पाप का फल भोग रहा है पर फिर भी ये अपने पाप स्वभाव को छोड़ नहीं रहा है बोले तो पाप क्या है बोले तो

प्रेमी जन आपस में मिलते हो और तो उनको ये दूर कर देता है इसका स्वभाव ही है इसके कारण फल भी भोग रहा है कि इसके पैर टूट गए हैं लंगड़ा हो गया है, है। इसके पैर नहीं हैं पर फिर भी इसका स्वभाव नहीं जाता है अतः ध्रवन इति बचनम

ये वचन सत्य है बिल्कुल सत्य है ये कहना कि यह दुष्ट स्व स्वभाव के अपने स्वभाव का त्याग करना परम कठिन है हमारे गोपियों ने भी यही कहा उदर से कि तन अलग असित सक्षयी दुष्ट जैसे वही से पंक्ति दुष्ट सत्यव स्व स्वभाव के अपने स्वभाव का त्याग करना कठिन है

है है ये वो कह रही उद्धव तो से कि अरे उद्धव हमारे सामने शाम की चर्चा मत करना तो जितने भी काले हुए सबके सब ठगिया सब हुआ पहले काले कोई भाइयों की लड़ाई एक दूसरे भाई को

के पीछे खड़े होकर के छिप के बांध मारा उस समय कोई रूपसी इनके रूप को देख के मोहित हुई अपने छोटे भाई से कहकर के इशारा करके उस रूपसी के नाक नाकाम काट लिए बड़े कठिन चित्र थे भोरा बोला महाराणी

वे तो थे इसलिए उनमें कठिन चित्तता हो सकती है बोले अरे उन्होंने ब्राह्मण बनकर के कौन सा अच्छा काम किया एक कोई काले हुए नहीं है कोई एक काले हुए सतयुग में किसी दाता के पास में गए कि राजा हम अपने इन्ही पैरों से माप करके तीन पान पृथ्वी लेंगे तीन डर पृथ्वी हमको दे

जिससे हम अपना आसन बिछा करके बैठे हैं वो कह रहा हम अपनी जमीन तो कि के ऊपर हम आसन बिछा करके बैठ गए सेठ जी निकले बोले बोना यहाँ पर कैसे बैठ गया है आज यहाँ पर चौखंडी के ऊपर अपना आसन लगा कर के बैठ गया है कल यहाँ पर ही कुछ

ओट गा कांटे वाटे लगा लेगा और फिर कहेगा ये पूरा बगीचा तो मेरा है कब्जा करके बैठ जाएगा चल यहां साहब तो हमने ये विचार किया कि अब तो किसी ऐसे दाता के पास में जाए जिससे तीन पाम पृथ्वी मांग लेंगे जिससे कोई हमको हटा नहीं सके तो राजा देख ले इन्हीं पैरों से हम तीन पाम पृथ्वी नाप करके लेंगे जिसने हमारा आश्रम किया

तो में इतने में क्या होगा अरे सो सो इतने से सौ दो सौ तो मांगो खाली एक सो मार्च मार्के पैर सुखना पड़ेगा अरे धरती में सोना फिर भी खिसक खिसक ये जब मांगी रहे हो तो थो थोड़ा बड़ा सा मांग लो

वो दे दू ना ना हमको जितनी चाहिए मांगेंगे उससे ज्यादा नहीं मांगेंगे हमको इससे ज्यादा नहीं चाहिए बल राजा हसे कह रहे हैं कि अरे ब्राह्मण के बालक तेरे बचन तो बूढ़े ग्र के काम कतरने का वाले हैं पांच अभी हो तो बालक ही बालक बुद्धि कहा जाए मुझुकी के देवता को

तुमने तीन मांगी कुछ और मांग ना ब्राह्मण को तो संतुष्ट होना चाहिए हमें इतने में ही है। तो पेड़ दिखाया कोई परंतु जब नापने बैठे तो जाने कौन सा पैर निकल आया जिसने पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरा चरण बाह

लोग, जल लोग तपलोग सत्यु को पार न करके उसके बाहर भी निकल गया है तो दो ही जिन्होंने सारी पृथ्वी को नाप लिया दो, दो को जिन्होंने नाप लिया और फिर उस राजा से कहने लगे कि परिणु दत्ता ने अरे अशोक तूने मुझे तीन चरण प्रदान करने का वायदा किया था दो डे

मैंने तेरे सारे राज्य को नाथ लिया है ब्राह्मण होकर के लिए मुझे भी तो जितने भी ताले हुए भी सब हुए के साथ उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया इसलिए अब हमने निर्णय कर लिया कि ताले के साथ में कृति नहीं करेंगे। अरे भोरा अपने मस्तक के ऊपर श्याम बिंदु धारण नहीं करेंगे

नैनों में काजल धारण नहीं करेंगी, शाम धारण नहीं करेंगी, अपने आभूषणों में जड़े हुए जितने भी नीलम के रत्न हैं, उनको नोच नोच करके फेंक देंगी, केशों में देंगे पोत लेंगे काले रंग से कभी भिड़ेंगे बोरा कह रहा है कि महारानी कह तो रही हो कि शाम के साथ में प्रीति नहीं करूंगी पर जब से आए हों

शाम के अतिरिक्त तो कोई दूसरी चर्चा नहीं है उस समय श्री किशोर जो कह रही है भौरा से कि, अरे भौरा, अलम असित घोरा कह तो रही हैं, परंतु हम शाम से प्रीति नहीं करेंगे पर तो शाम की कथा नहीं छोड़ सक सकती है दुस्तेज सत्य खारथा उसकी कथा बड़ी मीठी है

उसकी कथा को नहीं छोड़ा जा सकता बड़े बड़े जन उसकी कथा जन लीला कर्ण पीयूष उसकी नीला कथा की एक विप्रुट एक बोध काम में आकर का पढ़ने पर तुरंत ही ग्रह धर्म का त्याग करके वन में चले जाते हैं परंतु

जब माधुकरी करने के लिए गृहस्थी के द्वार पर जाते हैं तब भी उसका नाम नहीं छोड़ पाते हैं माधुकरी राधे श्याम ये कहकर तो के माधुकरी मांग जिस राधे श्याम तो दशा करा ली के घर द्वार सब छोड़वा दिया, बाबा जी बना दिया लगोटी लगवा दी पर उसका नाम तब भी नहीं छोड़ सकते हैं दुस्तक था

उसका नाम उसकी कथा वो नहीं छोड़ सकते हैं तो जब महात्मा नहीं छोड़ सकते हैं तो हम कैसे छोड़ देंगे ऐसा कहकर के, के कह नहीं है, तो उनकी कथा नहीं छोड़ सकती तो यहाँ पर कोई शब्द ले रहे हैं कि जिसका जैसा स्वभाव हो जाता है वह स्वभाव छोड़ नहीं पाता है इस अरुण का भी स्वभाव बन गया है ये भी अपने स्वभाव को तो नहीं छोड़ पा रहा है कुशी पर राधे ऋणों

देख देख अरुण इतना कठिन वाला है कि के समय जो सुंदर अथवा जो वर और बधु ये मिलन को प्राप्त कर रहे हैं अरुण ये ही अरुण है वो जो के रमन सहित लीला उन

प्रेमी प्रेमिकाओं को व्युक्त कर देता है प्रातकाल होने पर उन बल वधु को भी दूर हो जाना पड़ता है उनसे दूर यह कर देता है तो रमन लीला में भंग उत्पन्न करने वाला यहा है और किसी परम आनंद के क्षण से किसी को दूर करना उसके मन में कितनी पीड़ा होगी किसी कारण इसको पाप लग

और उस पाप का ये परिणाम है कि रुप भी ये अरुण रोग से युक्त हो गया है लंगड़ा हो गया है इसके लगने होने का कारण ये है कि इसने बर इनके इन रमन सही लीला इन्होंने रमण लीला में धन उत्पन्न किया था इसलिए इसी पाप से इसकी ये दशा हो गई है परंतु गलत पद युगों की पैद नहीं है

फिर भी अद्त् तंदो जहा देख यह आज भी अपने उस दुष्ट स्वभाव को छोड़ लिया इसलिए सखी सही है कि स्वभाव बदलना बड़ा कठिन है स्वभावो कहा कल काली ने श्री कृष्ण से कहा कि मारे स्वभाव बदलना बड़ा कठिन है

कहा ब्रिज करे तो फिर ऐसे को लेने से क्या मतलब स्वभाव दो, दो प्रकार के होते हैं एक स्वभाव है महात के बुद्धि की वृद्धि के रूप में प्राप्त होने वाला और आने कर्म के संस्कार के रूप में प्राप्त होने वाला स्वभाव

उस स्वभाव को तो ब्रिज में आकर के बदलना ही पड़े यहाँ पर जो स्वभाव ग्रहण करना पड़ेगा वो स्वभाव कौन सा ग्रहण करना पड़ेगा वो ब्रिजवासियों का जो स्वभाव है श्री रूप जी का जो स्वभाव है उस तो स्वभाव को यहाँ पर ग्रहण करो यहाँ पर अपने पूर्व जन्म का जो व्यापारी स्वभाव है जो क्षत्रिय स्वभाव है जो धर्म निष्ठा का स्वभाव है उन सब ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य

उनके स्वभाव हथियार करके यहाँ पर जो स्वभाव लेना पड़ेगा वो स्वभाव लेना पड़ेगा श्री भाव का जो स्वभाव वो ग्रहण करना पड़ेगा यहाँ पर तो यही कहना पड़ेगा कि ना हम ग्रपति ना, ना वैश्य न शुद्र न मैं ब्राह्मण हूं न मैं क्षत्रिय हूँ न वैश्य हूँ न शूद्र हूँ नो वर्णी नहपति नो ये

बनस्थ मैं यू सन्यासी हूँ हूं मैं कौन हूं कि चरणास करके मंजली भाव को करते ही मैं विराजमान हूँ ये भाव ही यहाँ पर कह करना पड़ेगा और अरे काली

जब तू ब्रिज में आकर के ब्रिज में रहते हुए भी अपने उस स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है और प्रयास पूर्वक ये प्रयास नहीं कर रहा है कि मैं श्री प्रिया जी की दासी हूँ शांत के दासानुदास हूँ इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है तो फिर यहां पर रहने का बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलता यहाँ पर रहकर करके तो ये प्रयास करना चाहिए एक, एक दिन वो सवाल आ जाए

निरतर निरंतर ये प्रयास करना चाहिए फिर वो स्वभाव कहीं कहीं आ जाएगा जब आ जाएगा तो फिर वृत्ति सर्वदा यह हो जाएगी कि कायन वाचा मन सिंह शरीर इंद्री यहां तक शरीर की सामय चेष्टाएं भी कहीं श्री प्रियालाल के सुख के लिए ही की जाए विशारीशयन भोजन ये भी सब श्री प्रियालाल की सेवा के निमित्त ही

अपने सुख के लिए नहीं हो तो यहां पर वो जो स्वभाव है वो स्वभाव धारण करना पड़ेगा ठाकुर ने काली से इसीलिए कह दिया कि यदि जो श्रीमद गुरुदेव के द्वारा दिया गया स्वभाव है वो स्वभाव तूने तुमने नहीं लिया जो स्वभाव श्री किशोरी जो अंधचिंत शरीर में तुझे प्रदान करना चाह रही हैं दीक्षा काल में

जो तुझे सिद्ध देह प्रदान किया है श्री किशोरी जी ने उस देह का जो स्वभाव है उस स्वभाव को प्रधान बना अपने कर्म के कारण आने वाला जो स्वभाव है उसको प्रधान बना उस स्वभाव को प्रधान बना करके रहेगा यदि उसमें ही अटका हुआ है और बहाना बना करके जो मूल स्वभाव श्री प्रिया जी देना चाह रही उसको कोई तो स्वीकार नहीं कर रहा है

कर्म के संस्कारों की स्वभाव को तो यदि पकड़े बैठा है और इस को तो नहीं छोड़ पा रहा है तो फिर यहां रहने का कोई मतलब नहीं है रह करके यदि उद्वेक प्रदान करता है धान का अपराध करता है इसलिए तो फिर स्थान से दू चला कम से कम अपराध से तो बच जाएगा यहां पर तो मेरे ब्रजवासी मेरी गाय

पशु पक्षी इन सबों को अपने विष के स्वभाव से तू कहीं कष्ट प्रदान करेगा इसके अपराध से बचाने के लिए से कह रहा कि चला और प्रयास यही कर कि जो स्वभाव श्री कृष्ण मैं तुझे देना चाहता हूं उस स्वभाव को अपना मेरे नाम का आश्रय ग्रहण का धीरे धीरे चित्र पवित्र हो जाएगा या पवित्र हो

जब नाम का आश्रय ग्रहण करेगा और मेरे वैष्णव का स्वीकार करेगा तो जो करुण तेरे जानी दुश्मन है जन्म से दुश्मन है वे ही करुण आज तुझे आदर प्रदान करेंगे और वही हुआ कि कर्म के पनी को खाने वाला जो काली था और करुण जिससे बदला लेने के लिए पाक देख रहे हैं

कि ये कवि सौहरी कुंड से बाहर निकले तो फिर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं इसने मेरा अपमान किया है मेरी भली को ये स्वयं खा गया ये मेरा शत्रु है वे ही गरुण तुझे अत्यंत आदर प्रदान करेंगे क्यों मैंने तेरे माथे के ऊपर तलक का चिन्ह लगा अपने चरण का चिन्ह है

और इस वैष्णव चंद्र का दर्शन करके कर्म जो तेरे पैरी हैं वे पैर भाग छोड़ करके तेरे प्रति आदर का भाव धारण करेंगे और वे बंदे विचार करेंगे कि आह हमको जो सौभाग्य नहीं मिला हे काली तुम्हारी सेवा बहुत बड़ी है हम अपने कंधे के ऊपर भगवान को कभी भी नृत्य नहीं करा सके पर तू ने अपने सिर के ऊपर श्री कृष्ण को नृत्य कराया

तेरे फन रासस्थली नृत्य स्थली रंगस्थली होकर के विराजमान है अतः तू बंद ऐसा कहकर के करुण भी तुझे आदत प्रदान करेंगे तो केवल वैष्णव चिन्ह धारण करने का ये स्वभाव परंतु तो स्वभाव जो है वह स्वभाव बदलने पड़ेगा तो जब चिन्ह धारण करने का ये स्वभाव का ये फल है कि करुण का तू कुछ हो जाएगा

जो नृत्य प्रकार है उनका भी पूज्य हो जाएगा तब यदि श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए दासी दास स्वभाव को ग्रहण कर लेगा तब तो फिर कहना क्या वो तो परम्परण बद हो जाएगा तो यहाँ पर कह रहे हैं श्री राधा जी कह रही से ललता जी कह रही हैं कि प्रातः काल के, के समय वर और वधु

उनको रमन सहित लीला भमण कालीन जो लीला है उसका कराने का इस अरुण ने निरंतर निरंतर पाप किया था और उस पाप का ही ये परिणाम है कि रुप भी ये रोगी हो कर के लंगड़ा होकर के बैठा है इसके घेटू नहीं है इसके पैर नहीं है पाप रुख भी

आपका रोग इसको लगा हुआ है गलित पद पाप करना छोड़ देना चाहिए था पैर तो गल जाने पर भी अध्याप तहाती या अपने पाप स्वभाव को अरुण नहीं छोड़ रहा है आज भी नहीं छोड़ा है। छोड़ रहा तो है ध्रुवन ये वचन बिल्कुल सत्य है

स्वस्व भाव अपने स्वभाव को प्याग करना के भंजाल दृशन दर्शन लंतो हास जागवच उस समय श्री विष्णु जा

ललता जी से कि अरे ललता अरुण आरुणी तत्व अंबर ये अरुण अपने आरुण माने लाल रंग का प्रभाव अंबरे माने आकाश में छोड़ रहा है अरुण अरुणे अरुण के प्रभाव से लाल हुए अंबर में अंबर को देख

ये अंबर माने आकाश ये आकाश कैसा अरुण बेला में लाल हो रहा है रथ केल भंगज मानो आज पूर्व दिशा रथ के भंग हो जाने पर अपनी लाल लाल आंखों से इस अरुण की ओर देख रही है मैं बाधा पड़ी इसलिए ये पूर्व दिशा आज

रमणियों और आ, आ, जो प्रेमी प्रेम का जन है उनके बिजन में बाधा पड़ी से देख रही है इसलिए पूर्व दिशा लाल हो गई है इस अरुण के ऊपर क्रोध करती हुई अरुण अरुणे मृद तीन भरे अरुण के रंग से

लाल हुए आकाश को लाल हुआ देखकर के मानो ये विचार करके कि रथकेल ने बाधा इसमें डाली है इसलिए क्रोधित होकर के अरुणाम दृशम अपनी लाल दृष्टि से पूर्व दिशा इसे देख रही है लल तो हास जनस नित उस समय

श्री लंता के उपहास से अब श्री लंता जी ने ये बड़ी मीठी हंसी झीनी हसी से कही बहाना है कि ये अरुण इसीलिए लंगड़ा हुआ है क्योंकि इसने पाप किया है और संकेत में कहना चाह रही हैं कि इस अरुण ने दूर किया इसके

पैर टूटे हुए हैं अभी भी छूट नहीं रही है इसके पैर तो ये जो झीली हंसी की गई थी श्री ललता जी के द्वारा इस ललता के उपहास से श्री राधा ने कुछ कुछ मुस्काने लगे और कह रही है, दुश्मान जा बुद्ध मन जो श्री दुश्मान जा उस समय कहने लगी कि अनुरु अपने अनुरु

अस्तम हा। नमो स्वयं तो के अली सखी इस अरुण को दे पैर न हो। होने पर भी अनुरु नहीं होने पर भी पैर या चंगाई ना चंगाई न होने पर भी अस्तम

ये अभी अभी तो अस्तु हुआ था मान कल संध्या को ये अरुण अभी अभी अस्त हुआ था पर अस्त अस्त होने पर भी तो में भी इसने बिना पैर वाला होने पर भी नभो फिरंग आकाश को पार कर लिया इसने आकाश को पार कर लिया है

इसने बिना के भी आधे में ही कितने लंबे आकाश पश्चिम दिशा में और पूर्व दिशा में यह उदय हो गया इतने लंबे मार्ग को इसने पार कर लिया और उदय उदय एक स्वयं यह उदय को प्राप्त हो गया है अभी सखी कल्पना कर चेत सोन एलम सब विधेयक

यदि विधाता ने इस अरुण को अपने पैरों से युक्त कर दिया होता यदि इस अरुण के पास में पैर होते तब तो मुझे लगती है कि न भविष्य उस समय तो रात्रि का नाम भी नहीं रहते तो रात्रि का नाम भी नहीं रहते तो रात्रि की तो वार्ता भी नहीं रहती जब बिना पैर के इसकी

इतनी चाल है इतनी गति है कि इसने इतने बड़े पूर्व से पश्चिम से पूर्व तक के आकाश को आधे क्षण में ही जैसे पार कर लिया है मिनटों में आधे में ही जैसे पार कर लिया ऐसे ही यदि इसके पैर होते तब तो मानू पड़ता है कि रात नाम की कोई चीज बचती ही नहीं ऐसे श्री प्रिया जी और लंता जी ये दोनों

अरुण को कालिया दे रही है अरुण जो है उनको उनकी हसी कर रही है फिर अपने अपने भवन में पर अब श्री श्यामचंदा प्रभात जो शोभा है उस प्रभातकालीन शोभा का दर्शन करें, लाल लाल की

जय जय गोपाल जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राध रमण गोविंद जय रामित जय वि गौरि गौ